आध्यात्म रामायण युद्ध कांड त्रयोदश सर्ग देवताओं का भगवान राम की स्तुति करना सीता जी सहित अग्निदेव का प्रकट होना अयोध्या के लिए प्रस्थान श्री महादेव आच तत शक्र सहसत्राक्ष वरुणस्तथा कुबेरश्च महातेजा पिना की ब्रह्मा ब्रह्म विद्या मुनि सिद्धचारण पितरो हृषय साध्यावापसरसो गए चाने विमग्रैराज्मूर्ज राघव अब्रुवन परमात्माजल स्थितै श्री महादेव जी बोले हे पार्वती इसी समय सहस्त्राक्ष इंद्र यम वरुण कुबेर महातेजस्वी वृषभवाहन महादेव जी मुनि सिद्ध और चारणों के सहित ब्रह्मवेदताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी पितृगण ऋषि श्राध्य गंधर्व अप्सराएं और नागगण ये सब तथा और भी देवगण श्रेष्ठ विमानों पर चढ़कर जहाँ श्री रघुनाथ जी थे आए और वे सब हाथ जोड़कर परमात्मा श्री राम से बोले कर्ता कर्तालोका साक्षी विज्ञान विग्रह वसूना अष्टमोसीुद्राण शंकरो भवान आदि कर्ता श्री ब्रह्मा ओव चतुरान अश्विनौ घ्राण भूतौ ते चक्षुषी चंद्रभास्कर नित्य एक सदोदित सदाशुद्ध सदा बुद्ध सदा, सदा मुक्तो गुणोद्वय आप समस्त लोकों के कर्ता सबके साक्षी और विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं तथा वसुओं में अष्टम वसु और रुद्रों में श्री महादेव जी हैं आप ही समस्त लोकों के आदिकर्ता चतुर्मुख ब्रह्मा जी हैं अश्विनी कुमार आपकी इंद्रिय हैं और सूर्य तथा चंद्रमा नेत्र हैं सब लोकों के आदि उत्पत्ति स्थान और अंत लय स्थान आप ही हैं तथा आप नित्य स्वरूप एक सदोदित आविर्भाव तिरोभाव से रहित नित्य प्रकाश स्वरूप नित्य शुद्ध नित्य बुद्ध नित्यमुक्त निर्गुण और अद्वितीय हैं मयासमृता भानूप्रह स्मरता सदासी चिदत्मकवणेर हृत स्थानमस्माक तेजसहतन प्राप्त पदम स्वक सुवसुदेव ब्रह्म साक्षा पिता अविद अब्रवीद प्रणतो भूत सत्यपथे स्थित हे राम जो लोग आपकी माया से आच्छादित हैं उन्हें आप मनुष्य रूप प्रतीत होते हैं किंतु जो आपका नाम स्मरण करते हैं उन्हें तो आप सर्वदा चैतन्य स्वरूप ही भासते हैं रावण ने हमारे तेज के सहित हमारा स्थान भी छीन लिया था तो आज वह दुष्ट आपके हाथ से मारा गया और हमें फिर अपना पद प्राप्त हो गया देवताओं के इस प्रकार स्थिति करने पर साक्षात पितामह ब्रह्मा जी अति विनम्र होकर सत्य पथ पर स्थित भगवान राम से बोले ब्रह्मोवाच वंदे देव विष्णु महेश स्थिति हेतु ताम अध्यात्म ज्ञानीभिंत हृदय भाव्यम हे ये वनम पर सत्तामात्रम सर्वहस्थम दृषि रूपम ब्रह्मा जी बोले हे राम संपूर्ण प्राणी स्थिति के कारण प्राणियों की स्थिति के कारण आत्मज्ञानियों द्वारा हृदय में ध्यान किए जाने वाले त्याज्य ग्राह्य रूप द्वंद्व से रहित सबसे परे अद्वितीय सत्ता मात्र सबके हृदय में विराजमान साक्षी स्वरूप आप विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ प्राणपाण नि बुद्धिया हृदय झिवा सर्वस गोहा यतस्त वंदे मोहिन सन्यासीगण निश्चित बुद्धि के द्वारा प्राण और अपान को हृदय में रोककर तथा तो अपने संपूर्ण संशय बंधन और विषय वासनाओं का छेदन कर जिस ईश्वर का दर्शन करते हैं उन रत्न कीट सूर्य के समान तेजस्वी भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ मायातीत माधव माद्यम जगदादि भानातीत मोहविनाशमिब्यम योगिध्येयम योग्य विधानम परिपूर्णम वंदे रामम रंजित लोकम जो माया से परे लक्ष्मीपति सबके आदि कारण जगत की उत्पत्ति स्थान प्रत्यक्षादि प्रमाणों से परे मोह का नाश करने वाले मुनिजनों से वंदनीय योगियों से ध्यान किए जाने योग्य योग्य योग मार्ग के प्रवर्तक सर्वत्र परिपूर्ण और संपूर्ण संसार को आनंदित करने वाले नए उन परम सुंदर भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ भावा भाव प्रत्यर्नम भुख्य योगास चितापादाबुजयुग्म नि शुद्धम बुद्धम अनंत प्रणवाख्यम वंदे रामम वीरम अशेषा सूरधाव जो भाव और अभाव रूप दोनों प्रकार की प्रतितियों से रहित है तथा जिनके युगल चलन कमलों का योगपरायण शंकर आदि पूजन करते हैं और जो नित्य शुद्ध बुद्ध और अनंत हैं संपूर्ण दानवों के लिए दावा नल के समान उन ओंकार नामक वीरवर राम को मैं प्रणाम करता हूँ तम में नाथ हो नाथित कार्याखिली मानहतीतो माधव रूपो अखिलधारी राम आप मेरे प्रभु हैं और मेरे संपूर्ण प्रार्थ प्रार्थित कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं आप देश कालादि मान परिमाण से रहित नारायण स्वरूप अखिल विश्व को धारण करने वाले भक्ति से प्राप्य, अपने स्वरूप का ध्यान किए जाने पर संसार भय को दूर करने वाले और योगाभ्यास से शुद्ध हुए में विहार करने वाले हैं। परम परमीशम लोका नाम लौकिक मानिगम्यम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 पुरुषों द्वारा ही भजन किए जाने योग्य हैं ऐसे नील कमल के समान श्याम सुंदर आप श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करता हूँ कौवा ज्ञात तामित मान गतमान माया शक्तो माधव शक्तो मुनिमा वृंदारंडे वंदित बृंदारक बृंदम वंदे रामम भौमुख वंद्यम सुखकंदम हे लक्ष्मीपते आप प्रत्यादि प्रमाणों से परे तथा सर्वथा निर्माण हों माया में आसक्त कौन प्राणी आपको जानने में समर्थ हो सकता है आप महर्षियों के माननीय हैं तथा कृष्णावतार के समय वृंदावन में अखिल देव समूह की वंदना करते हुए भी राम रूप से शिव आदि देवताओं के स्वयं वंदनीय हैं ऐसे आप आनंदगण भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ शस्त्रे वेद कदम प्रतिपाद्यम निनंदमिषय ज्ञानमनादि मस्वा भाव प्रतिपन्नम वंदे राम मरकतवर्णम मधुरेशम जो नाना शास्त्र और वेद समूह से प्रतिपादित नित्य आनंद स्वरूप निर्विकल्प ज्ञान स्वरूप और अनादि हैं तथा जिन्होंने मेरा कार्य करने के लिए मनुष्य रूप धारण किया है उन मरकतमणि के समान नीलवर्ण मथुरानाथ भगवान राम को मैं प्रणाम करता हूँ श्रद्धा युक्त यह स्तव माध्यम ब्राह्मण ब्रह्म ज्ञान विधानम भूमर्त्यम श्याम कामित काम प्रदमीशम ध्यात्वा ध्यातः पानक जाले जो मनुष्य इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाले श्यामूर्ति भगवान राम का ध्यान करते हुए जी के कहे हुए इस ब्रह्म ज्ञान विधायक आदिस्त्रोत्र का श्रद्धा पूर्वक पाठ करेगा वह ध्यानशील पुरुष सकल पापों से मुक्त हो जाएगा श्रोतस्तुतिम लोक गुरो स्वांके प्रमादाय स्वांक प्रमाय विदेहपुत्रिका बिभ्राजम विमलुण्युतिबरा दिव्य विभूषण प्रोवाच साक्षी जगता प्रपन्न सर्वाति हूतासन गृहाड़ी रघुनाथ जानकुराया भरोचिताम भरोता लोक गुरु भगवान ब्रह्मा जी की यह स्तुति सुन लोक साक्षी अग्निदेव ने अपनी गोद में निर्मल अरुण कांतिक से सुशोभित और लाल वस्त्र तथा दिव्य आभूषणों से विभूषित विदेह पुत्री जानकी जी को लिए प्रकट होकर शरणागत दुखहारी श्री रघुनाथ जी से कहा हे रघुवीर पहले तपोवन में मुझे सौंपी हुई देवी जानकी को अब ग्रहण कीजिए विधाय माया जनकात्मजां दशानन प्राण विनाशनाय चितोदशा स पुत्र बांधवे निराकृ तो नि भरो भूह प्रभो हे हरे रावण का प्राण हरण करने के लिए आपने मायामयी सीता रचकर रावण को उसके पुत्र और बंधु बांधवों के सहित मार डाला हे प्रभो ऐसा करके आपने पृथ्वी का भार उतार दिया प्रहिष्ट माया सीता जिस कार्य के लिए रची गई थी उसे पूरा करके अब अदृश्य हो गई है अग्निदेव के ये वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी डे अति प्रसन्न हो उनका पूजन कर प्रसन्न वना जानकी जी को ग्रहण किया के स्वास्य सदान पाथिनी जननी पति दृष्टवाथ रायुत श्रियास्फुंत सुरनायको मुदा भक्तिया गिरा गया कृतांजलिस्तोथोपचक्रभे फिर लक्ष्मीपति भगवान राम ने अपने से कभी न होने वाली जगत जन जानकी को गोद में बैठा लिया उस समय जनकनंदनी सीताजी के सहित भगवान राम को कांत से सुशोभित देख देवराज इंद्र अति प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर भक्त भक्ति गदगदाणी से स्तुति करने लगा इंद्रवाच भजे हम सदा रामम देभम भवान ललाम भवान भावे प्रपन्नम इंद्र बोले जो नीलकमल की सी आभा वाले हैं संसार रूप वन के लिए जिनका नाम दावानल के समान है श्री पार्वती जी जिनके आनंद स्वरूप का हृदय में ध्यान करती हैं जो जन्म-मरण रूप संसार से छुड़ाने वाले हैं और शंकरादि देवों के आश्रय हैं उन भगवान राम को मैं भजता हूँ सुराणी कहे तुम नराकार देहम निराकार मेढ्यम परे सं पर रूपम वरेण्यम हरिम राम मीसम भजे भार नाशम जो देव मंडल के दुख समूह का नाश करने के लिए एकमात्र कारण है तथा जो मनुष्य रूपधारी आकारहीन और स्तुति किए जाने योग्य हैं पृथ्वी का भार उतारने वाले उन परमेश्वर परानंद रूप पूजनीय भगवान राम को मैं भजता हूँ प्रपन्ना अखिलानंद दो प्रपन्नम प्रपन्नाति तीन निशेष ना तपो योग योगी सभा्यम कपी साधि मित्र भजे राम मित्र जो शरणागतों को सब प्रकार का आनंद देने वाले और उनके आश्रय हैं जिनका नाम शरणागत भक्तों के संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला है जिनका तप और योग एवं बड़े बड़े योगीश्वरों की भावनाओं द्वारा चिंतन किया जाता है तथा जो सुग्रीवादि के मित्र हैं उन मित्र भगवान राम को मैं भजता हूँ सदा सुदूरे सदा अदूरे सदा चिदानंद विदेहात्मजानंद रूपम प्रपद्ये जो भोग भोगपरायण लोगों से सदा दूर रहते हैं और योगनिष्ठ पुरुषों के सदा समीप ही विराजते हैं श्री जानकी जी के लिए आनंद स्वरूप उन चिदानंद घन श्री रघुनाथ जी को मैं सर्वदा भजता हूँ महायोग माया विशेषानुजुक्तों विभाशीलीला नाकार भे आनंद लीला कथा पूर्ण करना तदानंद रूपा भवंती है लोके हे भगवान आप अपनी महान योग माया के गुणों से युक्त होकर लीला से ही मनुष्य रूप प्रतीत हो रहे हैं जिनके कर्ण आपकी इन आनंदमय लीलाओं के से पूर्ण होते हैं वे संसार में रूप नेदीले मानभिमान इधानी भगव प्रसादा त्रिलोकाधिपत्यान प्रभो मैं तो सम्मान और सोमपान पान के उन्मास से मतवाला हो रहा था सर्वेश्वरता के अभिमानवश मैं अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता था अब आपके चरण कमलों की कृपा से मेरा त्रिलोकाधिपतित्व का अभिमान चूर हो गया स्मरद्रे कयूर हाराभिरावम धरा भार भूता सुराणी दुरावारपारम्भ भजे राघवेशम जो चमचमाते हुए रत्नजटित भुजबंध और हारों से सुशोभित है पृथ्वी के भार रूप राक्षसों के लिए दावा नल के समान है जिनका शरतचंद्र के समान मुख और अति मनोहर नेत्र कमल है तथा जिनका आदिअंत जानना अत्यंत कठिन है उन रघना रघुनाथ जी को मैं भसता हूँ